पार्ट तीस यशु मसीह के द्वारा लाजर का मृतकों में से जिलाया जाना सत्य प्रभु यीशु ही शारीरिक और अनंत जीवन का दाता है बाइबल आयत ने उससे कहा जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूँ जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह जीवित रहेगा युना ग्यारह पच्चीस परिचय पाँच हजार लोगो को खिलाने के बाद जब प्रभु यीशु ने लोगों का राजा बनने से इनकार कर दिया तो लोग उसके पीछे चलते थे वैसे चलना छोड़ दिया वे यह नहीं समझ सके प्रभु यशु का उद्देश्य उनका राजा बनना नहीं किंतु उनका मुक्तिदाता बनना था किंतु उससे पहले प्रभु को अपना अंतिम और महान चमत्कार दिखाना था युना ग्यारह मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था यह वही मरियम थी जिसने प्रभु परित्र डालकर उसके पाओ को अपने बालों ऐसी पहुँचा इसी का भाई लाजर बीमार था तो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा की हे प्रभु देख जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है यह सुनकर ऋषु ने कहा यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो और ऋषु मार और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था तो जब उसने सुना की वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह वहाँ था वहाँ दो दिन और ठहर गया प्रभु यीशु को बताया गया कि उनका प्रिय मित्र लाजर बीमार है यीशु मसीह घटना के घटने से पहले जानता था कि क्या घटने वाला है परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए क्या कारण होगा उसे प्रभु जानता था और ऐसा करने के लिए प्रभु यीशु सही समय जानता था इसीलिए प्रभु ने बेतनिया जहां लाजर निवास करता था वहाँ जाने ऐसी पहले दो दिन तक इंतजार किया यमुना ग्यारह सात ऐसी फिर इसके बाद उसने चेलों से कहा कि आओ हम फिर यहूदिया को चले चेलो ने उससे कहा हे रवि अभी तो युद्धी तुझे पथरवा करना चाहते हैं और क्या तू तो फिर वहीं जाना चाहता है यशु ने उत्तर दिया क्या दिन के बारह घंटे नहीं होते यदि कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है परन्तु यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है क्यूँकी उसमें प्रकाश नहीं उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ तब चेनो ने उससे कहा हे hey प्रभु यदि वह सो गया है तो बच जाएगा यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा है तब यीशु ने उसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ की मैं वहाँ न था जिससे तुम विश्वास करो परंतु अबाव हम उसके पास चले तब थोमा ने जो दीदूमूस कहलाता है अपने साथ के चेलों से कहा आओ हम भी उसके साथ मरने को चले प्रभु यीशु के चेले डर गए कि अगर प्रभु दोबारा यरूसलम जाए तो उन पर पथरवा न हो जाए यीशु ने अपने चेलों से कहा वास्तव में क्या घटना कटी? लाजर की मृत्यु हो गई प्रभु क्या करना जा रहे थे लाजर को जिलाने के लिए क्यों उसने इंतजार किया जिससे आप विश्वास करें यशु परमेश्वर है जो भी परमेश्वर करता है उसे यीशु जानता है जो कुछ भी वह करता है उसके लिए उसके पास उद्देश्य होता है प्रभु यीशु के चेलर ने उनके साथ जीने और मरने का निश्चय किया युना ग्यारह सत्रह से सताइस तो यीशु को आकर यह मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे चार दिन हो चुके हैं बेतनिया रूसलैम के समीप कोई दो मील की दूरी पर था और बहुत से युवती मार्था और मरियम के पास उनके भाई केविष्य में शांति देने के लिए आये हुए थे तो मार्था यीशु के आने का समाचार सुनकर उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही मार्था ने ईश् से कहा हे hey प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा ईश्व ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूँ की अंतिम दिन में पुनर्थान के समय वे जी उठेगा ईश्व न्यूज ऐसी कहा पुनर्थान और जीवन में ही हूँ जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा और जो कोई जीता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा क्या तू तो इस बात पर विश्वास करती है उसने उससे कहा हाँ हे प्रभु मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है जब यीशु ने यात्रा शुरू की तब तक लाजर को मरे हुए चार दिन बीत चुके थे मार्था विश्वास करती थी कि यीशु उसके भाई लाजर को चंगा कर सकता था मार्था विश्वास करती थी जो कुछ परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर उसे देगा प्रभु ने मार्था से कहा कि लाजर जी उठेगा किंतु मार्था ने सोचा कि प्रभु अंतिम दिनों के बारे में कह रहा है जब न्याय के लिए सब लोग जी उठेंगे तब यीशु ने कहा मैं ही जीवन और पुनर्थान हूँ केवल परमेश्वर ही जीवन दे सकता है यीशु केवल शारीरिक जीवन ही नहीं किंतु अनंत जीवन भी देता है यीशु मसीह के पास मृतकों को जुलाने की सामर्थ है मार्था यह समझ गई थी और उसने विश्वास किया कि यीशु ही मसीहा मुक्तिदाता और परमेश्वर का पुत्र है यहुना ग्यारह अट्ठाईस ऐसी यह कहकर वह चली गई और अपनी बेन मरियम को चुपके से बुलाकर कहा गुरु यही है और तुझे बुलाता है वह सुनते ही तुरंत उठकर उसके पास आई यशु भी गांव में नहीं पहुंचा था परंतु उसी स्थान में था जहां माता ने उससे भेंट की थी तब जो यूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है और यह समझकर कि की वह कवर पर रोने को जाती है उसके पीछे हो लिए जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते उसके पाँव पर गिर के कहा हे hey प्रभु यदि तू यहाँ उ तो मेरा भाई न बचता जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबराकर कहा तुमने उसे कहाँ रखा है उन्होंने उससे कहा हे प्रभु चलकर कर देख ले यीशु की आंसू बहने लगे तब यहूदू कहने लगे देखो वह उससे कैसी प्रीति रखता था परंतु उनमें से कितनों ने कहा क्या यह जिस दिन अंधे की आखे खोली यह भी नहीं कर सका की यह मनुष्य न मरता यीशू मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया वह गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था मरियम ने भी विश्वास किया कि यीशू उसके भाई को चंगा कर सकता था पर भी यीशु लाजर की कब्र को देखने गया जब हमारा अपना कोई मर जाता है तो हम उसके लिए रोते हैं। उसी तरह ईश्व भी रोया जिस दुख का माता और मरियम कर रही थी याशु ने भी किया और तब यीशू ने एक महान आश्रय कार्य किया यो न ग्यारह से चौवालीस शु ने कहा पत्थर को उठाओ उस मरे हुए बहन मार्था उसने कहने लगी हे प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे हुए चार दिन हो गए यीशु ने उससे कहा क्या मैंने तो नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ की तूने मेरी सुन ली है और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है किंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कान में मैंने यह कहा जिससे वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर निकल आ जो मर गया था वह कपन से हाथ बंधे हुए निकल आया और उसका मुँह अंगोर से लिपटा हुआ यीशु ने उनसे कहा उसे खोल जाने दो जब यीशु ने कबर ऐसी पत्थर कोटाने को कहा तो लोग चिल्लाने लगे कि कब्र में से बदबू आएगी प्रभु ने उन्हें याद दिलाया अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे जब उन्होंने पत्थर को कब्र पर से हटा दिया तब यशु ने लाजर को दोबारा जी उठने की आज्ञा दी केवल परमेश्वर ही यह कर सकता है लोगों को विश्वास दिलाने के लिए यीशु ने यह किया जिससे वे विश्वास कर सके की परमेश्वर ने ही उन्हें भेजा है कुछ ने विश्वास किया और कुछ लोगो ने उन्हें मारने की योजना बनाई यहुना ग्यारह पैतालीस ऐसी अड़तालीस और तिरपन तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया परंतु उनमें से कितनों ने फ्रीशियों के पास जाकर ईश्व के कामों का समाचार दिया इस पर और फ्रिशियों ने मुख्य सभा के लोगों को इकट्ठा करके कहा हम करते क्या है यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है यदि हम उसे यू ही छोड़ देते तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे तो उसी दिन से वे उसे मार डालने की संपत्ति करने लगे इसराइलियों के अगुए यीशु के द्वारा किए गए चमत्कार के बारे में जानते थे इसीलिए वे डर गए कि सब उस पर विश्वास न कर लें, क्योंकि अगुए अपने रुतवे को लोगों पर बनाए रखना चाहते थे इस कारण उन्होंने यशु को मारने की योजना बनाई व्याख्या कई बार हम अपने चारों तरफ की घटनाओं को नहीं समझ पाते हैं और ऐसा लगता है कि परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है हमें पूर्ण रूप से विश्वास करना है और परमेश्वर को हमारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए छोड़ देना है लाजर क्यों मरा मार्ता और मरियम ना समझ सके किंतु उन्होंने परमेश्वर के उद्देश्य आरोप विश्वास करना सीख लिया इस कहानी में आपको कौन सी बात अचंबित करती है इस कहानी में कौन सी बात सबसे रुचि करती